वंदे गुरुपदिंद चैतन्य प्रभु वंदे नीपंद नंद नंद नंदे नंद नंद राधि चरणोदय गोपी जन विन्दा के वंशाकृपा पति पापमें वैष्णवंदे पर वृंदाई तुम सील पैपिया कृष्णभक्ति पदे देवी नमो नमः नारायण नमस्कृत नी सरस्वती जो संकर्तने कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशनेुक्त भक्ति सदा प्रमदादो सदावन्नमीह तीथास्पगर भीता वंदे महापुरशते चरण स्तुस्त सु धर्मी साया मे ग्यप्रित बंदे महापुरुष ते चरिंद यदनकम् छटाईश पूर्णानुराग सागर सारू साराधिका कदा श्री कृष्ण चैतन प्रभु निंदर शिव सदी गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजानुलित भुज कनका संकेतनकमताक्षज वेग करो करुणा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे बागी बागीस वदने लक्ष्मी च व्सी यदय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम, राम, राम, राम, राम, स्न केतन गानतन कला पथो जनी भाजिता सदभक्ता बलिहंस चमगो सेनी कर्णानंदी कलध निर्वहत मे जिहा मरू प्रांगणी से चैतन दे दया निधे लीला सुधा स्वर्धु श्री शिलोभ भक्ति सिद्धाम तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोहपा राधा रानी का निजी जन्म समग्र गौरिया मठ की आदि पुरुष प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा था शिल भक्ति सिद्धाम तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहपा जी ने बताई बद्ध जी किसी भी अवस्था में भगवान का साथ संपर्क जोर नहीं सकता संभव नहीं बद्ध जीव बद्ध अवस्था में रहते हुए भगवान का साथ भगवान का नाम का साथ भगवान का धाम का साथ किसी भी हालत संबंध संपर्क जोर नहीं सकते लेकिन संभव है सरस्वती ठाकुर जी ने बताए अगर शब्द ब्रह्मो का सहारा ले ले तो धीरे धीरे अपरा के जगत का साथ संबंध बन जाता है जगत में दो किस्म का शब्द वैज्ञानिक माहौल में परिचित है सब आदमी जानते हैं एक है जड़ जगत का शब्द जिसके द्वारा आप लोग आपका भाव का विनिमय करते हैं बात वार्तालाप करते हैं किताब पढ़ते हैं किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ भी संसार का जितना सारे आपका संबंध ये शब्दों के शब्दों के बिना संभव नहीं है लेकिन ये सारे जो शब्द हैं, ये शब्द है प्राकृत शब्द ये शब्द है प्राकृत शब्द ये प्राकृत शब्दों के द्वारा आप भगवान को बुला लोगे ये होता नहीं संभव नहीं इधर आने का पहले भी इधर आने का पहले गंगा का किनारे एक जगह चर्चा हुआ था वहां बताए थे जो अपराकित शब्दों ब्रह्मों का सहारा लिए बिना किसी भी हालत से भगवान का साथ भगवान का नाम का साथ भगवान का धाम का साथ संबंध जोड़ना संभव नहीं है लेकिन ये अपराकित शब्द कहाँ मिलेगा महाराज आप बोले अपराकित शब्दों का सहारा ले लो ये कहा मिलेगा अपराकित शब्दों का भंडार है अपराखित शब्दों का भंडार है भागवत जी महापुराण अपराखी शब्दों का भंडार अपराखित शब्दों का भंडार है जितना सारे सत् शास्त्र है भागवत जी महापुराण रामायण आदि जितना सारे वेद उपनिषद वेदांतो ये सारे अपरा के शब्द ब्रह्मो का भंडार है लेकिन ये भंडार रहते हुए भी, भी ये आपका लिए संभव नहीं है कि ये शब्द भंडार से कुछ अपना हिसाब का मुताबिक कुछ फायदा ले ले संभव होता नहीं क्योंकि फूलों में सहित रहते हैं फूलों में सहित रहते हैं मधु लेकिन अपना इच्छा के अनुसार आप फूलों में सहत रहते हैं यह हर आदमी जानते हैं लेकिन अगर आपको बोला जाए महाराज ये काम करो पूरा बगीचे खाली है मैं कोई आदमी नहीं है रोक टोक नहीं है जितना सारे फूल खिले हुए हैं इनमें से आप सारे फूल तोड़ लो उनमें से शहद निकाल के हमको दो ये संभव नहीं है जितना सारे मधुमक्खी ये इनका ही अधिकार है कि फूलों से शहद को निकाल कर हमारा सामने व्यवहार का उपयोगी करके रख देते हैं बिना मधुमक्खी किसी को शायद नहीं मिल सकता है। तो में तो कहा ये जो श्लोक देके मैं शुरुआत किए हैं इनका इन श्लोकों का व्याख्या में जाए तो बड़ा टाइम लग जाएगा पसंद भी दूसरा और चले जाए और एरिया बहुत सारे चीज चर्चा करने का समय नहीं है ये जो संत महात्मा हैं, वास्तव जो आचरण करके जगत शिक्षा देते हैं इनके गुरु परंपरा का अनुसार इनके सामने वो जो शास्त्रों का निचोर है शास्त्रों में से सारे विचार करके जो निचोर है शायद है वो हमारा सामने पेश करते हैं हमारे लिए संभव नहीं कि वेद वेदांतो सारे विचार करके उनमें से भगवत प्राप्ति का क्या साधन है कैसे करना चाहिए हम निकल ले इसलिए एकमात्र संत महात्मा के द्वारा ही ये प्राकृत जगत के शब्दों ब्रह्मों का जो वितरण ये हो सकता है आचरणशील संत महात्मा का मुखरविंद से भीगलित भिग, जो बाणी है संतो एव अश्व छिंदी मनो व्यासंगम उन्त हाँ। एव अश्व छिंदंती मनोम व्यासंगम उक्ति एक संत महात्मा ये अपना प्रवचन के द्वारा अपना प्राकृत वाणी के द्वारा शब्द ब्रह्म के द्वारा बद्ध जीवों के हृदय में जो बंधन है जो बंधन महाराज दिखाई नहीं पड़ता क्या कौन सी बंधन है एक नहीं है कोई लोहे का निगर नहीं है कुछ नहीं है फिर भी ये संसार का बंधन इतना बड़ा बंधन है इससे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है अफेद भगवत प्राप्ति करना तो कहना ही किया बहुत बड़ा चीज है ये संसार सिंधु को पार करके उसके बाद भगवान के पास जाना संभव नहीं हो सकता कब संभव होता है जब किसी का साथ एक वास्तव संत महात्मा का दर्शन हो जाए तो इनके अपराखित वाणी के द्वारा बदो के हृदय में जो बंधन है वो छूट सकता है नारद जी का साथ वसुदेव जी का प्रसंग भी आता है वहां भी एगारह कंध में सुंदर चर्चा किया है जय महाराज ये जो वासुदेव जी प्रश्न किए और उसका उत्तर नारद जी दे दिए साधु महात्मा वो जो आते हैं ये संसारी आदमियों का पास इसके द्वारा क्या होता है ना ये अफरा की जगत का वाणी के द्वारा इसका बंधन तोड़ देता है जानो स्व कृष्णाद विमुख स्व दैवासी तरस हो नो हो चरुण तीनू नम भूतानि अरे ये सुंदर बताए जनस्व कृष्ण विमुखस्व दैवा अधर्मशीस सुदुखित भूतानि चरंति नून भूता मतलब भगवान श्रीकृष्ण का ही दूसरा नाम जनादन ये संसार का दुख नाश करते हैं विनाश करते हैं इसके नाम जनार्दन पर गए और जितना सारे विमुख आदमी हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते हैं संसार में फंसा हुआ जनोस्व कृष्णार्द विमुख स्व दैवाधर्मशील सुदुखित अधर्म शील धर्म या अधर्म इसका बारे में कोई ज्ञानी नहीं है किसको धर्म बोला जाता है किसको अधर्म बोला जाता है किसको अगर पूछे धर्म किसको बोला जाता है महाराज तरह तरह का आदमी तरह तरह का पुत्र प्रस्तुत करेंगे लेकिन अपना मनमानी विचार करने से वही कहीं वास्तव विचार नहीं बनता वास्तव विचार तो ये है शास्त्रकारों ने बताया जिसको पकड़ के रहने से बद्ध जीव अनायास के संसार सागर से पार कर कर भगवत धाम का ओर चल पड़े पहुंच जाए इसका नाम ये सुंदर बताया धार्यती इति धर्म जिसको धारण करने से भगवान तो सुंदर बहुत सुंदर दूसरा जगह भले मन निमित्तम पापं धर्माय कलपत भगवान श्री कृष्ण का पाठ ये समझना बहुत मुश्किल है बहुपात जी इसको सुंदर भाषा में प्रस्तुत किए लेकिन ये समझने का अधिकार अब लोगों को हुआ नहीं मैं बोल सकता लेकिन बोलने से फायदा नहीं सुंदर बताए जिसको धारण कर से धावन निमित व नेत्रे न हो जिसको धारण करने से जीव आंखें बंद कर कर चल पड़े तो भी उसका पतन या स्खलन संभव नहीं इसका मतलब ये मत समझो कि हम आंखें बंद कर चलना शुरू कर दे धक्का लग के पड़ गया बोले महाराज बोल दिया था आ, ये नहीं इसका मानी ये है धारुण निम्तो व नेत्र ये जो बोला ये शब्द इसका माने ये है जे अगर समाज धर्मो लोक धर्मो ये जितना सारे है कत्त कर्मो आपका है कर्मकांड इनके पोती बिल्कुल भी अब आपका नजर नहीं है सीधा एकदम भगवान भगवत धर्मो जो भगवान का ओर चलने का आपका प्रयास है इसमें परिपूर्ण विश्वास होते हैं जो ये हमको भगवान का ओर ले जाएंगे ले जाके छोड़ेंगे ये जो परिपूर्ण विश्वास है इसके द्वारा अगर आप संपूर्ण विश्वास लेके अगर चल पड़ोगे तो इसका बारे में बताए अर्थात कर्म कांडो ज्ञान कांडो और आपका कर्तव्य कर्मो जितना सारे समाज का है लोक धर्मो पेत धर्म आदि जितना सारे धर्म है इनकी पुति अगर नजर नहीं भी रहे तो ये जो भगवान का ओर चलने का जो रास्ता है जो धर्म है इसको भागवत धर्म बोला जाता है यही भागवत धर्म है और ये एकमात्र संत महात्मा का पास मिलता है जो आप ये बोल सकते हो महाराज ये बहुत सारे महात्मा हैं ये देव देवियों का पूजन करते हैं सब कुछ करते हैं ये क्या महात्मा नहीं है हम किसी का बारे में निंदा चुकली करने बैठे नहीं हैं लेकिन शास्त्र का विचार है हरिदेव सदारध्यो सर्व देवी स्वरेस्वरोप्यादि देवा नवद्या कदाचणा शास्त्रों का विचार है परम ईश्वर तो एक ही है दस हो नहीं सकता परम ईश्वर एक ही है भगवान श्री कृष्ण ये में ब्रह्मा जी स्वयं अपना अनुभव को लिखे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारण ये सब सारे विचार ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत किए जो देखे हैं अपना अनुभव इसमें कोई गलत नहीं हो सकता भगवान कोई दस बीस नहीं हो सकता एक ही है लेकिन शास्त्र का आदेश है किसी देव देवताओं को अपमान मत करो किसी देव देवताओं को अपमान मत करो लेकिन ये विचार आपका अंदर आए कि जितना सारे देव देवी हैं जितना सारे संसार का प्रकाश है सारे भगवान श्री कृष्ण से ही आए हैं और दूसरी जगह से आए नहीं हैं परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण इनके भजन करने वाले जो हैं यही वैष्णव हैं साधु महात्मा हैं और भगवान श्री कृष्ण से जितना सारे राम निशिंग हो वराह हो कर्म जितना सारे विष्णु तत्व का अवतार हुए हैं ये भी विष्णु तत्व का आराधना करने वाले सब वैष्णव होते हैं लेकिन ये वैष्णवी ये जो वैष्णव है ये में जो, जो राम जी का आराधना करे नृ का आराधना करे इसमें भी विशेष है अंतिम में चलकर आप देखोगे भगवान श्री कृष्णों का आराधना करने वाले जो हैं ये जो महात्मा है भगवान श्री कृष्ण का आराधना करने वाले ये महात्मा का पास आपको सब कुछ मिल सकता है परिपूर्ण रूप में क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण तो और ये वैष्णव लोग जो हैं अर्था संत महात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण का आराधना करने वाले ये आपको सब कुछ दे सकता है लेकिन राम की आराधना करने वाले या नृसिंहदेव आराधना करने वाले जो हैं इसमें परिपूर्ण आपका फायदा नहीं मिलेगा इसका बहुत सारे कारण हैं कभी अगर समय मिले तो हम बताएंगे भगवान श्री कृष्ण परी भगवान श्री कृष्ण का साथ सब जितना सारे रस है पंच रस का परिपूर्ण गौण रस सप्तो और पंचो मुख्य रस सबके सब एक साथ विनिमय करना संभव है लेकिन राम जी का साथ संभव नहीं है क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण है आपका लीला पुरुषोत्तम है इसमें शांतो दसो सौख सोल मधुर मधुर में भी विचार भी है कि पांच रोस ये जगत में विनिमय करते हैं ये संसार जो टिके हुए हैं ये संसार जो टिके हुए हैं बिना रस आप जीना नहीं चाहोगे क्यों आप इतना सुंदर बिल्डिंग बनाओगे क्यों साधु शादी करोगे क्यों क्यों बाल बच्चा का साथ संबंध जोड़ोगे क्या कारण क्या है इसका कारण है रस है इसका पीछे लेकिन ये जो रस है ये जरूर रस है और जो अपरागिक जगत की जो रस है इसका अगर आपको ठिकाना मिले तो तुरंत आप ये रस को छोड़ दोगे जैसे मधुमक्खी मधुमक्खी जो पद्म फूल में बैठे और मधु खाए और जो विष्ठा में बैठने वाला जो मक्खी है उसको अगर बोलो तो मधु वो मधुमक्खी जैसा है वो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका उसका चिंतन है कैसे टट्टी में बैठे और मधुमक्खी का चिंतन है ये सब घटिया चीज हमको नहीं चाहिए उसमें बैठे लेकिन महाराज परिवर्तन हो सकता है ऐसा हजारों उदाहरण हैं, श्री चैतन्य चरता मित्र में महाप्रभु उदाहरण दिए एक बैत का उदाहरण दिए बैत का जिंदे बैत जानती हो जो पशु मारते हैं इनका जिंदगी कैसे बदल गया ये नारद जी का कृपा से इनका जिंदगी पूरा बदल गया पूरा एग्जाम नारद जी इलाहाबाद का रास्ते में किसी जगह जा रहा जा रहे थे वहां सामने देखे एक हिरन मर के पड़ा हुआ है किसी ने इसको तीर चलाई और आगे चल के देखे किस किसी गीदर ने पड़ा हुआ है वो भी किसी ने तीर चलाई आगे चल के देखे कोई भोलू ऐसा करके बहुत सारे प्राणी मर के पड़ा हुआ है तो ये देख के बरास जी सोचे कि किसने मारा आगे चले तो देखे काला एकदम एक, एक आदमी जैसे जमदूत ऐसे चिल्लाए बोले इधर माताओ तो नारद जी ने पूछे आप कौन हो बोले हम हमारा नाम बेद है हम ऐसे भले ये रास्ते में जितने सारे तीर चलाए हुए तीर लगा हुआ जो प्राणी है पर हुआ है वो कि किसने मारे हैं बोला हमने मारे हैं बोले तुमने मारे हो बोला हाँ बोले तुम्हारा पास एक दान चाहिए एक प्रार्थना निवेदन है कि जब भी अब तीर चलाओ जब भी अब तीर चलाओ तो पूरा मारो प्राणी को आधा मत मारो बोले हमने तो सोचा आप किसी कीमती चीज हमारे हमारा पास मांगोगे लेकिन आप जो मांगो तो ये कैसा मांगे है आपका क्या मांगे हैं आप इसमें आपका क्या आएगा जाएगा भले इसमें ये फायदा है जे आपका जो प्राणी हत्या का पाप है ये कई गुना ज्यादा हो जाता है जो आधा मारते हो उसमें छटपटाता है तो ये ऐसा मत मारो व आपका ये जो ये जन्म का बाद जो जिस जो सब जिंदगी है उसमें ये सब प्राणियां आपको भी खत्म करेंगे हिंसा कर रहे हो आपको भी हिंसा करेगा तो उन्होंने पैर में पड़ गया हमारा कोई परिवर्तन हो सकता हमारा कोई सुधार हो सकता भले हर हालत में हो सकता आप आओ आपका जो जितना जितना तीर चलाते हो सब तोड़ फोड़ के फेंक दो और आप आओ भगवान का नाम जपो नदी का किनारे बैठ कर, और देखो अब कैसे हुए ऐसा करके वेद का भी जिंदगी परिवर्तन हो गया रामायण के बाल्मीकि रामायण की जो बाल्मीकि जी जो रामायण लिखे ये रत्नाकर दोषु थे साधु महात्मा का संबंध के द्वारा इसका कैसे परिवर्तन हुआ आप जानते हो ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं और तुलसीदास जी भी परिष्कार खुल्ला खुल्ला बताए बिना सत्संग तरई न कोई बिना गुरु भवन तरई न कोई इत्यादि बात बताए हैं और साधु संघ के द्वारा आपका जो घर है ये मंदिर बन जाएगा क्योंकि शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सुंदर बताए जिस दिन आपका घर घर में संकीर्तन चलेगा इस दिन वृंदावन जाना नहीं पड़ेगा वृंदावन आपका घर में आ जाएगा क्योंकि संकीर्तन के द्वारा ही भगवान का धाम भगवान का जो कुछ है भगवान का स्वरूप प्रकाशित हो जाते भगवान का है। मग भक्त गायंती तत्व तो तो तिष्ट में नाराधन वादा किया है भगवान जहाँ हमारा भक्त लोग एक साथ बैठ के कीर्तन करते हैं वहां ही मैं मेरा आवास है मैं पहुंच जाता हूं इसे संकीर्तन करने से जितना सारे अमंगल संकीर्तन का कोई जोड़ी नहीं है आप अगर बोलो कि संकीर्तन जोड़ के हम ऐसा ऐसा करेंगे तो इसका जोड़ी नहीं है क्योंकि ध्यान अर्चन जो कुछ भी है ये संकीर्तन का अंदर ही है ये सब विचार करने का समय नहीं आज थोड़ा समय है ये संकीर्तन जो है संकीर्तन के द्वारा भगवान का परिपूर्ण तम आराधना हो जाते हैं भगवान का जो पूजन है संकीर्तन के द्वारा परिपूर्णतम रूप में संपादित होता है आप कोई भोग लगा दिया पूजा किया आपका मन का स्थिति भी ठीक नहीं है मन में विषय चिंतन है इधर उधर भटक रहे हैं इसे मन को लेके धूप तो चला रहे हैं ऐसे लेकिन मन चला गया मार्केट में किसी जगह ऐसा करते करते देखा जाए भोग भी लगा दिया तो ये जो भोग का वस्तु है ये भी शुद्धि नहीं है बाजार से गौ माता का दूध खरीद के लाए बहुत पैसा देखे लेकिन ये जारसी गौ का दूध हो सकता है या भैंस का दूध मिलावट हो सकता है ये सब भगवान का सेवा में नहीं लगता लेकिन आपको जानकारी नहीं है लगा दिया ऐसा करके देखा जाए शरीर का शुद्धि मन का शुद्धि वस्तु का शुद्धि कली में कुछ भी होना संभव नहीं है एकमात्रो संत महात्मा का संग बैठ के संकीर्तन करो तो आपका लिए पूरा ये संभव है कि अपरागित जगत का सारा आप नाता जोड़ोगे और बहुत शीघ्र नाती दीर्घन कालेनो भगवान विशते ही दी बहुत शीघ्र आप देखोगे सैम सुंदर आपका हृदय में बासा कर लिया क्योंकि और दूसरा पत नहीं है वृंदावन में सब गाते हैं हम तो गाते नहीं तो वो टाप होते हैं। हमको बोला बहुत बहुत इजी बात बोलो, बस समझने वाला बात बोलो ऊंचा दर्शन का बात मात बोलो बोला बृंदावन में गाते हैं ब्रजवासी लोग सर साम्रे से मिलने का सत्संग बहाना है सामने से मिलने का बाहाना है ये सब गाते हैं हमारा गोड़ियों समुदाय में बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है लेकिन ज्यादा से ज्यादा संस्कृत अब बांग्ला में है अब बांग्ला आपका समय में नहीं आया था तो हम क्या करें उसको बंगला पद गाना चाहिए गुरुवर को बोला उसके बाद उसको थोड़ा अनुवाद कर दें तो अच्छा है भारतीय महाराज ऐसा करते हैं हर जगह जाते हैं इधर उधर बहुत ज्यादा बंगाल और उसका सेवा ही ये है जो कीर्तन वोई है एक एक कीर्तन को नरोत्तम ठाकुर भक्ति में ठाकुर को लेते हैं एक एक शब्दों को व्याख्या करते बोलते हैं इसमें क्या है ऐसा प्रवचन पूरी में भी देखा हब जा क्योंकि अपना तरफ से कुछ मनमानी बताएं उसमें कोई शक्ति नहीं होता महाजनों का जो पद है कीर्तन है कथा है सिद्धांत है उसमें भरपूर शक्ति रहता है आदमी किसमें संतुष्टि होगा इसके पीछे हम पड़ जाए तो हम काहे का साधु है आदमी को संतुष्टि करना तो मेरा काम नहीं है मेरा काम है ये भटक भटके हुए हैं इसको कैसे रास्ता पे लाया जाए सही रास्ता पे लाया जाए ताकि वो भगवान का उचल पड़े जो भी है महाराज जी को बोलने का समय हो गया अब महाराज जी हम तो थोड़ा ही बताएं, ज्यादा कुछ बताएं नहीं आपने बता जो भी है अभी देखो ये जो भागवत में एक एक प्रसंग आता है साधु महात्मा का संग, भागवत का प्रथम स्कंध से लेकर धीरे धीरे चलो महिमा में भी है बहुत सारे जो भागवत का जो महिमा है उसमें भी है हम दो एक प्रसंगों को उठाते हुए आगे चर्चा को चलाएंगे इधर देखोगे जो नैमित क्षेत्रों में 60,000 हजार साधुओं का समावेश है लेकिन ये जो 60,000 जो साधु बैठे हुए हैं उसमें सनकादी जो ऋषि हैं, ये भी बैठे हुए हैं और उसमें सारे ज्ञान मार्ग का है ज्ञान मार्ग का है कर्म मार्ग का विविध मार्ग का साधु पहुंचे हुए हुए हैं भक्ति मार्ग का भी हो सकता सारे पराशर धोमो आज बहुत सारे महात्मा पराशर धोमो ये सब तो बाद में आए जब परीक्षित महाराज का कथा चला था वहा वहा उसका नाम भी है भागवत में पराशर धोमो वैस भरदराज पहुंचे हुए हैं वहाँ लेकिन नयमी क्षेत्रों में जो कथा हुआ था सुत्रदेव गोस्वामी जब पहुंचे तो उस टाइम ये सारे जो महात्माएं है साठ ऋषि सारे इनके चरण को वंदना किए आप उनको बैठा दिए बैठा के बोले जे आपका सामने एक प्रश्न रखते हैं हम हमारा प्रश्न है जे इतना साधन करते करते जाग जग्ञ करते करते हमारा शरीर काला पड़ गया बहुत दिनों से हमारा सहसमास हजार साल का यज्ञ आदि ऐसा भजन करने के लिए बैठे हैं। लेकिन आप आ पहुंचे हो हमको पता पक्का मालूम है कि आप सुखदेव जी से सारे आपका जो तत्व है सारे आपको मिले हैं तो आप एक काम करो कीपा करके अपना विचार के अनुसार जो वास्तव भक्ति है इसके मार्ग देखाओ जब ऐसा करके विनती किए स्वारम स्वार समुद्रितम स्वार स्वार संकलन करके हमारा सामने आप रखो जैसे कि हमको पता चले बहुत एकदम आराम से हम भगवान अनायास भगवान का पास जा सके तो उसी टाइम में ये भगवत कथा का, का प्रवचन हुआ था साधु संघ के महिमा है सूत्रदेव गोस्वामी आए तब ये जो सनकादि ऋषि कोई साधारण नहीं है सनकादि ऋषि कोई साधारण नहीं है सनकादि ऋषि जब सुतोदे गोस्वामी के पास प्रश्न रख दिए दंडवत करके तो इसके माने क्या रखता है सुत्रदेव गोस्वामी गुरु लगे अभी सुत्रदेव गोस्वामी जिसका सामने प्रवचन सुना जाए अपना जिंदगी को सुधारने का बात आता है तो वही तो गुरु है तो सनकादि ऋषि कोई साधारण आदमी नहीं है तो सारे सूत्रदेव गोस्वामी का संग मिलके मालामाल हो गया आनंद के मारे ऐसे आगे चल के देखो परीक्षित महाराज का प्रसंग आता है परीक्षित महाराज भी जब गंगा का किनारे बैठ गए बहुत सारे प्रसंग हम नहीं उठाएंगे क्योंकि साधु संघ का ही महिमा चर्चा करने का विषय है तो जब सुखदेव जब सुखदेव गोस्वामी पहुंचे उसका पहले कितना सारे मुनि ऋषि वहां उपस्थित थे लेकिन जब एक एक मुनि ऋषियों ने एक एक तरह तरह का विचार प्रस्तुत किए राजन आप ये करो राजन आप ये करो लेकिन जब भगवान का प्रेरणा से जब सुखदेव गोस्वामी वहां पहुंचे तो वो सारे संतों का झुंडू संतों का समाज सब उठ के खड़ा हो गया। अरे वो तो सोलह साल का लड़का है वो आया तो उसका बाबा पर सारे वहां बैठा हुआ है लेकिन सारे उठ के खड़ा हो गया किस लिए अब वास्तव साधु आए हैं जिनके मुखारविंद से विगलित कथामृत तो निकलेंगे और उसको पान करते हुए हम तो एकदम मालामाल हो जाएंगे तो सारे खड़े के खड़े हो गए और सुखदेव गोस्वामी का सामने परीक्षित महाराज का ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है जब ये समाज है जितने सारे ये संसारी आदमी है इनके अंदर में जब तक ये क्वेश्चन न पैदा हो जाए कि महाराज हमारा जिंदगी का बास तो चल रहा है मजा चल मजा मस्ती लेकिन यही सब कुछ है उसका बात कुछ नहीं है जिन्होंने बहुत एंजॉय किया एंजॉयमेंट किया जवानी में जब बूढ़े पे, पे, पे पहुंच जाता है पैंसठ सत्तर साल आसी साल अंदर में तो एंजॉयमेंट का ख्वाहिश रहता है लेकिन बाहर में शरीर परमिट नहीं करता खाना पीने चलने फिरने में सब कंट्रोल हो जाता लेकिन अंदर में जो वासना है उसका तृप्ति नहीं हुआ इसीलिए उसके मरने का टाइम में कोई छुटकारा है नहीं उसको बांध के जमदूत ले जाए कभी प्रसंग आए तो बताएंगे अन्योध्या इत्यादि श्लोक की चर्चा करेंगे कभी समय हो जमराज जी बताते हैं उन लोगों को पकड़ के लाओ जो भगवान का नाम कभी भी नहीं लेते संत समाज में जाते नहीं कभी भी अपना ये मजा मस्ती लेके संसार में बैठे हुए हैं उन लोगों को लेके हमारा पास आओ तो सुखदेव गोस्वामी का सामने परीक्षित महाराज का एक क्वेश्चन उसका व्याख्या नहीं करेंगे ये करके हम समाप्त करेंगे परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए गुरुदेव का कौन गुरुदेव है सुखदेव गोस्वामी गुरुदेव हैं, गुरुजी के चरण में मस्तक रखे और दंडवत प्रणति करते हुए पूछे अथो प्रेक्षा मी संम गुरु पुरुषो से हो य्यम मृय महान सरव अथो प्रेक्षा मी सं परम गुरु पुरुषों से हो रियम से इसके व्याख्या नहीं करेंगे सिर्फ इतना बताएं मरणशील आदमी जिनको जानकारी है टुडे और टूमोरो आई एम गोइंग टू ड्राई देर इज नो अल्टरनेटिव इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है मरना है ही है जब ये जानकारी है तो व्हाई नॉट यू गेट प्रस्तुत क्यों नहीं हो रहे हो साधु महात्मा का साथ संबंध जोड़ लो नाम दीक्षा इत्यादि के द्वारा और भगवान का नाम लेते रहो और थोड़ी दिन में आप देखोगे क्या आनंद पैदा हो रहा है हृदय में तो ये क्वेश्चन जो है ये सारे बद्धो समाज में जितना सारे जीव हैं सब जीवों का एक ही क्वेश्चन होना चाहिए इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन ये क्वेश्चन कोई परीक्षित महाराज का नहीं है परीक्षित महाराज को है ही है लेकिन सिर्फ परीक्षित महाराज का नहीं है तमाम दुनिया में जितना सारे बद्ध जीव है इनके तरफ से ये क्वेश्चन होना ही जरूरी है भागवत में ये परिष्कार बता दिया जीवो सो तत्व आ वेदांत में बताया अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सुत हो पहला स्कंद का पहला सूत्र है अथो तो ब्रह्म और भागवत में बताया जीवोस्व तत्व जिज्ञासा दोनों ही है चैतन्य चैतन तो में ते बताया सनातन जी सनातन गोस्वामी जी नाम सुने होंगे महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का साम सामने वाराणसी में एक क्वेश्चन प्रश्न रखे थे जो के आमी कहने मोरे जा रहे नहीं जानी कोई ही जे हम कौन है कहा जाएंगे कैसे हमारा ये समस्या जो कष्ट है इसका निवारण हो सकता है इसका कोई समाधान अब बताओ वसुदेव जी का साथ नारद जी का जो क्वेश्चन है उसमें दो चार प्रश्न महाराज जी उठाएंगे अभी चर्चा करेंगे कैसे गृहस्थी सामने संत महात्मा जाने से उसका मंगल होता है इसका बारे में महाराज जी सब हम उठाएंगे तो एक प्रसंग छोटा सा है इसका बारे में चर्चा बहुत दिन तक हो सकती है देखने में छोटा प्रसंग है बांछा कल के कृपा सिन्द्र भविष्य पति पावन विष्णव नमो नमः